रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सारदा शारदानंद इसी समय मिशन के समक्ष एक घोर विपत्ति आ खड़ी हुई बंगाल सरकार की रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि बंगाल के विप्लवीगण स्वामी विवेकानंद के जाज्जल्यमय संदेश एवं लेखों से विपुल उत्साह पाते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में अपनाते हैं इसके अतिरिक्त बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कारमाइकेल ने उन्नीस ईस्वी के ढाका दरबार में भाषण देते ही समय रामकृष्ण मिशन के बारे में ऐसे कुछ भयंकर मत व्यक्त किए कि जिसके कारण जनता के मन में भय फैल गया कि मिशन से संपर्क रखने पर राजकोप का भागी होना पड़ेगा ब्रह्मानंद महाराज उस समय दक्षिण भारत में थे अतः स्वामी शारदानंद को ही परिस्थिति का सामना करना था उन्होंने एक घोषणा पत्र भेजा मिस मैक्लाउड आदि मित्रों की सहायता से सरकार को मिशन के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया तथा स्वयं उच्च पदाधिकारियों से मिलकर उनका भ्रम दूर किया इसके फलस्वरूप लॉर्ड कार कारमाइकेल ने 26 मार्च 1917 सौ को स्वामी शारदानंद जी के नाम एक पत्र लिखकर सूचित किया रामकृष्ण मिशन तथा उसके सदस्यों की किसी भी प्रकार की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं था मैं जानता हूँ कि मिशन का सारा कार्य राजनीति से पूर्णतया मुक्त है वे लोग जनसाधारण की जो सेवा अब तक करते आए हैं सभी से उसकी प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ भी मैंने नहीं सुना है इससे सिर पर आई विपदा तो टल गई परंतु बिगड़े हुए स्वास्थ्य से ही सरत महाराज को यह जो परिश्रम तथा उद्विग्नता सहन करनी पड़ी उसके फलस्वरूप उनतीस मार्च को वाद तथा मूत्राशय की पीड़ा से उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा एक पक्ष तक नीरव यातना सहन करने के पश्चात वे सामान्य आहार लेने लगे 1917 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में स्वामी तुरानंद पुरी में बहुत बीमार पड़ गए और स्वामी शारदानंद को निकट पाने की इच्छा प्रकट करने लगे तदनुसार शारदानंद जी पुरी गए वहां एक महीने तक रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने उन्हें उद्बोधन मिलाकर रखा उस समय प्रेमानंद जी अस्वस्थ होकर बलराम मंदिर में रह रहे थे इन दोनों की देखभाल स्वामी शारदानंद जी को ही करनी पड़ती थी और इस कार्य को वे अत्यंत उत्साह तथा दक्षता के साथ किया करते थे वैसे सेवा के साथ उन्हें विशेष आत्मीयता थी साधु ब्रह्मचारियों में जो भी बीमार पड़ता वह यह सोचकर निश्चिंत रहता कि समाचार शारदानंद जी के कान में पड़ते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी संघ के बाहर के भी अनेक लोग उनकी इस सेवा का प्रसाद प्राप्त करते थे एक बार गंगा तट पर तपस्या में रथ गौरी मां चेचक से पीड़ित हो पड़ी हुई थी सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था नहीं थी यह समाचार पाते ही शारदानंद जी अविलंब वहां जा पहुंचे और स्वयं सेवा का दायित्व स्वीकार किया कॉलेज में अध्ययन करते समय भी एक बार शारदानंद जी उस समय शरत को पता लगा कि स्वामी जी उस समय नरेंद्र के घर में कोई चेचक से पीड़ित है और घर के सभी लोग सेवा करते करते थक चुके हैं वे तुरंत ही उनके घर जा पहुंचे और सभी प्रकार से रोगी की सेवा करते हुए दो सप्ताह में उसे चंगा कर दिया उनके स्नेह के फलस्वरूप रोगी सहज ही वशीभूत हो जाते थे कभी कोई रोगी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता पर शारदानंद जी उसके समीप बैठ अनेक स्नेह भरी बातें कहते हुए उसे राजी कर लेते दूसरा कोई रोगी कुछ वर्जित चीज खाने का आग्रह करता परंतु शारदानंद जी की सौम्य मूर्ति प्रसन्न मुख मुद्रा और स्नेहपूर्ण दृष्टि देखकर वह चिकित्सक का निर्देश मानने को सहज ही सम्मत हो जाता अकाल अथवा महामारी के समय भी यही करुणा रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शारदानंद जी के हृदय को विचलित कर देती थी उन्हें दोनों उनका एक पत्र सुनकर माता ने दुख विगलित हो अश्रुपूर्ण नेत्र तथा गदगद कंठ से कहा था देखा शरद का हृदय नरेंद्र के बाद इतना विशाल हृदय दूसरा ना मिलेगा संभव है अनेक लोग ब्रह्म ज्ञानी हों परंतु शरद जैसा हृदयवान दरिया दिल व्यक्ति भारतवर्ष में ही क्या पृथ्वी भर में नहीं मिलेगा इस सेवा का मूल मंत्र स्वामी शारदानंद के एक पत्र में लिपिबद्ध है दूसरों का धन दूसरों को देना और तुम क्या दोगे तुम देना अपना हृदय प्राण मन और प्रेम जीवन के अंतिम काल में अपने हाथों रोगी की सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था केवल संवाद लेकर ही संतुष्ट रह जाना पड़ता था परंतु ऐसी अवस्था में भी एक दिन दोपहर को किसी को बिना बताए वे अचानक रास्ते पर निकल आए देखते ही सेवक उनके पीछे हो लिया थोड़ी दूर जाकर शरद महाराज ने सेवक को आते देखकर उसे मना किया परंतु उसका आग्रह देखकर उन्होंने फिर आपत्ति नहीं की थोड़ी देर में वे एक होटल के अंदर गए और वहाँ दुमंजले पर एक छः रोगी के बिस्तर पर जा बैठे उन्हें समीप पाकर रोगी के आनंद का पारावार न रहा वह उनके यथोचित स्वागत सत्कार के लिए कितने प्रकार के प्रयास करने लगा बात करते समय उसके मुंह से चारों ओर थूक उड़ रहा था परंतु शारदानंद जी का उस और उस और भी ध्यान नहीं था अंत में उसके कुछ फल काटकर देने पर उन्होंने निर्विकार भाव से उसे ग्रहण किया सेवक तो यह सब देखकर अवाक रह गया लौटते समय वह उनकी इस विचारहीनता के लिए शिकायत किए बिना नहीं रह सका पर शारदानंद ने सहज भाव से कहा ठाकुर कहा करते थे कि श्रद्धा और प्रेम से दी हुई चीज खाने से कोई हानि नहीं होती सेवक के लिए समझना बाकी नहीं रहा कि इस बात में चाहे जितनी भी सत्यता क्यों न हो उनका प्रमुख उद्देश्य रोगी के मन पर चोट न पहुंचाना ही था यहाँ पर केवल गुरुवाक्य के अनुसार आचरण करना ही उद्देश्य नहीं था अपितु उसमें सहृदयता का स्पर्श था जिससे वह आचरण मधुमय हो उठा